महाभारत शांति पर्व पंच पंचाशद शतमोध्याय नारद जी का सिमल वृक्ष कोश का अहंकार देख कर फटकारना नारद वाच बंधुवादवांचाल संशय पालय सतत भीम सर्वत्र गोनि नारद जी ने कहा साल मले इसमें संशय नहीं कि तुम्हें बंधु अथवा मित्र मानने के कारण ही सर्वत्र भयानक सदा सदा तुम्हारी रक्षा करते हैं सालमले तवाहम मालूम होता है तुम वायु के सामने अत्यंत विनम्र होकर कहते हो कि मैं तो आपका ही हूँ इससे वह तुम्हारा सदा रक्षा करता है न तम पशा्य हम वृक्षम पर्वतृशु बला भग्नम पृथिव्या मिति मेंति मैं इस भूतल पर ऐसे किसी वृक्ष पर्वत या घर को नहीं देखता जो वायु के बल से भग्न न हो जाए मेरा यही विश्वास है कि वायुदेव सबको तोड़कर गिरा सकते हैं तम तो पुनः कारण वृक्ष से वायुना परिवार सालमले कुछ ऐसे कारण अवश्य है जिनसे प्रेरित होकर वायुदेव निश्चित रूप से सब परिवार तुम्हारी रक्षा करते हैं निसंदेह इसी से यो ही खड़े रहते हो साल मलिच न मे बाजो सखा ब्रह्म तथा नई बाजे न रक्षत वह श्रीमल ने वायु न तो मेरा मित्र है न बंधु है न सुरोहित ही है वह ब्रह्मा भी नहीं है जो मेरी रक्षा करेगा ममते जो प्राप्त होती महारत नारद मेरा तेज और बल वायु से भी भयंकर है वायु अपनी प्राण शक्ति के द्वारा मेरी अठारहवीं कला को भी नहीं पा सकता है आगछन परछो वायुर्भिष्टो बलात्न द्रमान पर्वता किंचन जिस समय वायुदेता वृक्ष पर्वत तथा दूसरी वस्तुओं को तोड़ता फोड़ता हुआ मेरे पास पहुँचता है उस समय मैं बल से उसकी गति को रोक देता हूँ स मया भग्न प्रभंजन वही प्रभंजन तस्मा न से क्रुद्धा देवर से इस प्रकार मैंने तोड़ फोड़ करने वाले वायु की गति को अनेक बार रोक दिया है अत वह कोपित हो जाए तो भी मुझे उससे भय नहीं है नारज सालमले साल मले विपरीतम ते दर्शनम ना तृसंजय न ही वायोर्बले नूतम तुल्य क्वचिन नारद जी ने कहा सालमले इस विषय में तुम्हारे दृष्टि विपरीत है समझ उल्टी हो गई है इसमें संशय नहीं है क्योंकि वायु के बल के समान किसी भी प्राणी का बल नहीं है इंद्रो यमो वमण वृणस्टेश्वर नये पितुल्या इंद्र यम कुबेर तथा जल के स्वामी वरुण ये भी वायु के तुल्य तो बलशाली नहीं है फिर तुम जैसे साधारण भिक्षु की तो बात ही क्या है ये देह प्राणी चेष्टे साल बड़े बुवे सर्वत्र भगवान वायु चेष्टा प्राण कर प्रभु साल प्राणी इस पृथ्वी पर जो कुछ भी चेष्टा करता है उस चेष्टा की शक्ति तथा जीवन देने वाले सर्वत्र सामर्थ्यशाली भगवान वायु ही हैं ऐसा चेत सम्यक प्राणी न सम्य असम्यगा भूय चेत विक्र ये जब शरीर में ठीक ढंग से प्राण आदि के रूप में विस्तार को प्राप्त होते हैं तब समस्त प्राणियों को चेष्टाशील बनाते हैं और जब ये ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं तब प्राणियों के शरीर में विकृति आने लगती है एवं वायुम इस प्रकार समस्त बलवानों में श्रेष्ठ पूजनीय वायुदेव की जो तुम पूजा नहीं करते हो यह तुम्हारी बुद्धि की लघुता के सिवा और क्या है असारिदुर्मेधा कवल बहुभाष से क्रोधादेव नौ मिथ्यावि तुम सारहीन और दुर्बुद्धि हो केवल बहुत बातें बनाते हो तथा क्रोध आदि दुर्गुणों से प्रेरित होकर झूठ बोलते हो मम रो सुत्पन्न तय्यम संप्रभाषति प्रबिबे सय वाय तब बहु तुम्हारे इस तरह बातचीत करने से मेरे मन में रोष उत्पन्न हुआ है अतः मैं स्वयं वायु के सामने तुम्हारे इन दुर्वचनों को सुनाऊंगा चंदन चंदन शालय सरल देवदार भीम वेशन चापी ये चांदी बलवत्तराधुर बुद्धि क्षिप्त वायु कृतात्म भीम तेपी जानते वायुश्चमात्मन एव तस्मात्म वै नमस्यसनम तरुस तमा चंदन चंदन अर्थात साल सरल देवदारु वेतस अर्थात वेत धामीन तथा अन्य जो बलवान वृक्ष हैं उन जितात्मा वृक्षों ने भी कभी इस प्रकार वायुदेव पर आक्षेप नहीं किया है वे भी अपने और वायु के बल को अच्छी तरह जानते हैं इसीलिए वे श्रेष्ठ वायु के सामने मस्तक झुका देते हैं तम तो मोहान जाने सेवा कम एवं तस्मा श्या सका सम्मा करे स्व तुम तो मोह बस वायु के अनंत बल को कुछ समझते ही नहीं हो अब मैं यहाँ से सीधे वायुदेव के पास ही जाऊंगा इत श्री महाभारत शांति पर आप धर्म पर पंच पंचाशिक श्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में पवन साल मलि संवाद विषयक एक सौ पचपनवा अध्याय पूरा हुआ